ऋग्वेदीय उपनिषद के प्रथम अध्याय के तृतीय खंड की तेरवी कंडिका का भाष्य सहित विचार कल संपन्न हुआ स जातो भूतानी अभिवेख्यत इह अन्यम वसत इस वाक्य की दो प्रकार से व्याख्या हुई टीका में एक तो ये बताया गया जैसे भाषण में बताया गया था कि यह सजातो यहां से लेकर के किम अन्यम व तक का वाक्य अध्यारोप प्रकरण का उपसंहार करने वाला और दूसरे अवतरण में बताया था अपवाद करने वाला स इत्यादि वाक्य है और उससे पूर्व में यानी बारहवीं कंडिका तक ही अध्यारोप है और स जात भूतानी अभिवेख्य अपवाद है कंडिका अपवाद रूपये है इस पक्ष में खाली अभिवेख्यत की व्याख्या टीकाकार ने अन्य प्रकार से की थी भूतानी अभिवेखित का अर्थ निकला विविच अकरोत है आत्मात्मा का विवेचन कर दिया भूतानी शब्दित जो कार्यक्रम संघात हैं, उन कार्यक्रम संघातों से अतिरिक्त जो उनसे असंस्लिष्ट आत्मा है उसका विवेचन कर दिया अभिवेखित का अर्थ है और उसी का आगे अर्थ और भी बढ़ाते हुए ये कहा था कि इस प्रकार का विचार किया कि इनका स्वतंत्र अस्तित्व है या नहीं है इस संशय का निवर्तक यथार्थ निर्णय अनुकूल विचार किया और विचार करके यह निर्णय किया निश्चय कर लिया कि आत्मा तो अनात्मा कार्यक्रम संघात से अतिरिक्त ही है जो मूर्धा का भेदन करके इस कार्यक्रम संघात में प्रविष्ट हुआ आत्मा है वह कार्यक्रम संघात से अतिरिक्त है प्रवेश जो बताया गया हाँ हा वो अविद्या काम कर्म तो अंतकरण में रहते हैं वो पहले से अंतकरण ही है खाली उसमें तादात्म्य करके जीव रूप से अभिव्यक्ति जीव रूप से प्रतीति ही माना जाता है मूर्धा का भेदन करके परमात्मा का प्रवेश ये काम कर्म ये सब किसमें रहते हैं जीव की उपाधिभूत तो अंतकरण में रहते हैं और उन अंतकरण तो कार्य करण में है ही हैं और परमात्मा भी व्यापक होने से वो भी अंदर है ही हैं लेकिन वह व्यापक परमात्मा स्वरूपतः असंश्लिष्ट है इसलिए उसका संसारी रूप से भान तो नहीं होगा तो संसारी रूप से भान जिससे हो ऐसा ऐसी प्रतीति यही प्रवेश है तो संसारी रूप से प्रतीति कब होगी जब अष्टाया पिपासादी रूप संसार जिनका धर्म है उनके साथ आविद्यक तादात्म्य होगा वास्तविक तादात में तो हो नहीं सकता आत्मात्मा का तो कल्पित तादात्म्य होगा विद्यक तादात्म्य का मतलब तब अनात्मा कार्यक्रम संघात के अष्नाया पिपा सादी जो धर्म है वो आत्मा में प्रतीत होंगे उनके साथ तादात्म्यपन्न आत्मा में अध्यारोपित होंगे उनका भी अध्यारोप ही है मात्र धर्म का धर्मी के साथ तादात्म्य संसर्ग होने से धर्म का अध्यास होता है आरोप होता है और उस आरोपित तो धर्म से युक्त प्रतीत हो रहा है युक्त प्रतीत होना यही प्रवेश है वो एक प्रकार से तादात्म्य संबंध करने से होता है नहीं तो आत्मा बाहर से प्रविष्ट हुआ कहेंगे तो परिछिन्न हो जाएगा ना पहले से नहीं है वहां फिर बाद में प्रविष्ट हुआ बना करके जैसे परिचिन्न मकान मालिक मकान को बना करके गृह प्रवेश की पूजा करके गृह में प्रवेश करता है ऐसा प्रवेश नहीं है वो तो पहले से वहां ही है लेकिन उसकी अभिव्यक्ति जीव के रूप में भूखे प्यासे के रूप में काम क्रोध, आदि, धर्माश्रय के रूप में प्रतीति होना ये प्रवेश है तो इनकी स्वतंत्र सत्ता है कि नहीं कार्यक्रम संगात की यह भी विचार करके निर्णय कर लिया कि इनका स्वतंत्र अस्तित्व तो है ही नहीं आत्मा से अलग आत्मसत्ता निरपेक्ष सत्ता इनकी नहीं है और मैं ही मात्र एक स्वसत्ताक इन स्वसत्ताकता स्वतंत्र सत्ताहीन कार्यक्रम संज्ञा अतिरिक्त आत्मा हूं ऐसा निश्चय कर लिया इस कार्यक्रम संघात में कार्यक्रम संज्ञा से अतिरिक्त सचित स्वरूप मैं हूं और फिर किम यह अन्यम विशत इसने पूर्व वाक्य के द्वारा जो अपवाद हुआ अनात्मा का आत्म रूप से निषेध उसी को दृढ़ कर दिया किम शब्द को आक्षेपार्थ में मान करके कि इस कार्यक्रम संघात में क्या अन्य यानी कार्यक्रम संघात रूप जो आत्मा से अन्य पदार्थ है उसे मैंने स्वतंत्र अस्तित्व वाला कहा है कहा है क्या ऐसा किम शब्द आक्षेपार्थ में होने से उत्तर मिलेगा नहीं इस कार्यक्रम संघात को आत्म आत्मसत्ता निरपेक्ष स्वतंत्र सत्ता वाला नहीं कहा इस प्रकार ये अध्यारोप हुआ और अध्यारोप का प्रत्याख्यान हुआ अपवाद यहां तक एक प्रकार से बताया गया पदार्थ शोधन फिर वाक्यर्थ ज्ञान को स एवं एवं पुरुषम ब्रह्म ततम अपश्यत इससे बताया गया था कि एतम एवं पुरुषम शब्द से लिया गया शोधितोमर्थ और तत्तम ब्रह्म शब्द से लिया गया शोधित तदर्थ हर दोनों का समानाधिकरण प्रयोग बताता है आइक्य को और अर्थ निकलेगा अहम ब्रह्मास्मि ऐसा अपश्यत यानी अनुभव कर लिया आत्मा ने और नेदम तो कहा वो जो ज्ञान हुआ मैं ब्रह्म हूं ऐसा परोक्ष ज्ञान हुआ कि अपरोक्ष ज्ञान हुआ तो उसमें अपरोक्षत्व को दिखाने के लिए और ज्ञानी की कृतार्थता का ज्ञापन करने के लिए अंतिम वाक्य था कि ईदम आदर्शम इति तो ईदम आदर्शम का मतलब है ईदम शब्द यहां पर यह इस अर्थ में नहीं अभी अप्रोक्ष अर्थ में है जो सामने होता है प्रत्यक्ष का विषय बन जाता है उसके लिए प्रयोग होता है ईदम शब्द का और एक शब्द का और जो परोक्ष होता है उसके लिए शब्द प्रयोग होता है तत् और अदस्क ये सर्वनाम तो यहां ईदम शब्द बताता है अप्रोक्षता को तो ये दम अपश्यत का मतलब अप्रोक्षतया अनुअवत अप्रोक्षतया अनुभव किया ये अर्थ निकलेगा तो और प्लुति जो है इति यहां पर ती में अंतिम जो इकार है उसको प्लुत उच्चारण हुआ है ना प्लुतादेश हुआ वह प्लूत आदेश बताता है कृतार्थता को इसलिए भाष्कर भगवान ने एक विचार के लिए प्लूती है तो भाष्कर भगवान ने कहा था अहो इति विचारणार्थ प्लूती अब ये जो चौदहवा चौदहवी कंडिका है इसकी अवतरण इसका औतरण भाष्य है यस्द इत्यादि औतरण भाष्य की टीका तस्य तस्य इदं इदंद्र नाम ज्ञानस्य इति इति औतरणीनामद्याद्क्यमचे यस्मादिति तो ये जो चौदहवी कंडिका आ रही है और उसका पूर्वार्ध है वह ये बताता है कि ब्रह्म का जो ज्ञान होता है सर्वांतर ब्रह्म का वो अप्रोक्ष रूप से ही होता है इदम अपशत इस वाक्य से अप्रोक्ष ज्ञान ही बताया गया है इस अर्थ का कथन करने के लिए ही तस्माद्रो नाम इत्यादि वाक्य है कि इस वाक्य से कैसे ज्ञापित हो रहा है कि ब्रह्म का ज्ञान अपरोक्ष ही है ईद्र नाम प्रसिद्ध्यापी तो ईद्र नाम की जो प्रसिद्धि है ईद्र इस नाम से परमात्मा की प्रसिद्धि है यानी परमात्मा के लिए इद्र नाम प्रसिद्ध है तो ईद्र नाम प्रसिद्ध्यापी ईद्र नाम की प्रसिद्धि परमात्मा के लिए होने से भी और अपी शब्द बताता है पहले वो अंतरात्मा होने से अपरोक्ष ही होगा अहमर्थ होने से उस वो जो हेतु है उस हेतु का समुच्चायक है अपी शब्द उसके साथ और भी एक हेतु हुआ ईद्र इस नाम की प्रसिद्धि परमात्मा के तो ईद्र इस नाम ये नाम होने से परमात्मा का ज्ञान अपरोक्ष ही होता है ये बताने वाला तस्माद इत्यादि वाक्य है ये लिखा टीका में कि ने नाम प्रसिद्ध्या परमात्मा का ईद्र ये नाम शास्त्र में प्रसिद्ध होने से भी ज्ञानस्य तस्वरोत्व तो तस्य शब्द का शब्द से यहां पर भी परमात्मा को ग्रहण करना है दोनों श्रेष्ठअंत शब्द परामर्शक है परमात्मा के ही इसलिए तत् ज्ञानस्य का मतलब परमात्मा ज्ञानस्य। परमात्म ज्ञान से ज्ञान अप्रोक्ष है क्योंकि ईद्र इस नाम से परमात्मा की प्रसिद्धि है इति वक्तुम इस बात को बताने के लिए तस्माद् तस्माद्र यह वाक्य है इसकी व्याख्या यस्माद् इदम् इत्यादि से भाष्यकार भगवान कर रहे हैं तो भाष्य को देखने के पहले मूल कारिका का, का उच्चारण कर ले मूल कंडिका का, का। नामे नामेद्रोह तस्द्रोह वै नाम तम ईद्रं इत्याचक्षते इचक्षेण परोक्ष प्रिया ही देवा परोक्ष प्रिया देवा <osasemie> हम्म तो तस्माद्रो नाम तो तस्मात् तत् शब्द का पंचमी का एक वचन है ना और य दोर नित्य संबंध के अनुसार यत शब्द का और शब्द का आपस में नित्य संबंध हुआ करता है इसलिए दो में से किसी एक का प्रयोग होगा किसी वाक्य में तो दूसरे का अध्यय किया जाता है एक संबंधी ज्ञानम अपर संबंधी स्मारकम इस नियम के अनुसार तो तस्मात शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए यस्मात ईद्र नाम प्रसिद्धि ये यस्मात पद का अध्याय कर लो यानी जिस कारण से ब्रह्म की शास्त्र में ईद्र इस नाम से प्रसिद्धि है तस्मात ईद्रो नाम प्रसिद्ध तो ईद्र यह नाम परमात्मा का प्रसिद्ध हुआ और ये बताता है कि वो अपरोक्ष है ईद्र नाम अपने योग शक्ति से बताता है कि ईद्र ये अभिधान जिसका है ईद्र अभिधान का अभिधेय जो परमात्मा है वह अपरोक्ष है ऐसा बताता है कौन ईद्र नाम किसी किसी का कार्य को देख करके नाम पड़ जाता है माता पिता ने रखा हुआ नाम तो अलग बाकी उसके गुणों को देख करके स्वभाव को देख करके एक नाम होता है लोक में सूरवीर है तो कहा जाता है सिंघो मानवक यह तो मनुष्य का बच्चा शेर है यानी सिंह सिंह है तो इस प्रकार ये सिंह शब्द की उसके लिए प्रसिद्धि हो जाती है स्वभाव को देख करके ऐसे परमात्मा का योग वृत्ति से ईद्र यह नाम प्रसिद्ध है शास्त्र में और शास्त्रज्ञ महापुरुषों में जो शास्त्रज्ञ हैं, विद्वान हैं, उन विद्वत जगत में ईद्र इस नाम से परमात्मा की प्रसिद्धि है ईद्र शब्द की व्युत्पत्ति होगी ईदम पश्यति इति ईद्र तो ईदम याने अप्रोक्षम तो ये सारा का सारा जो जगत है उसे अप्रोक्षतया जो जानता है जिसको परोक्ष ज्ञान नहीं परोक्ष नहीं अभी तो अप्रोक्ष ज्ञान है उसे कहा जाता है ईद्र सबको अपरोक्षतया जो जानता है का अर्थ निकलेगा सर्वज्ञ और सर्वज्ञ एक ही है वो है परमात्मा बाकी में जो सर्वज्ञता है वो सापेक्ष सर्वज्ञता होती है परमात्मा ही संसार के कण कण मात्र को अप्रोक्षतया जानते हैं क्योंकि कण कण में विद्यमान है चेतन रूप से वो अपने स्वरूप से ही जानते हैं अरो स्वरूप भूत ज्ञान है नित्य अपरोक्ष ज्ञान इसलिए नित्य अपरोक्ष ईदम शब्द का ईदम शब्द का प्रयोग यहां पर है इद्र में अप्रोक्ष दिखाने के लिए अपरोक्षत्व तो को दिखाने के लिए ज्ञान में अपरोक्षत्व तो होता है ज्ञान का विषय अपरोक्ष का तो हो तो ज्ञान का विषय परोक्ष हो तो परोक्षत्व तो आत्मा है यहां पर ज्ञान का विषय और वह किसी के लिए भी परोक्ष नहीं है और आत्मा के लिए सबका वो अधिष्ठान होने से सर्वांतर होने से कोई भी परोक्ष नहीं है इसलिए आत्मा सबको अपरोक्षतया ही जानता है और अपने आप को भी स्वयं प्रकाश होने से तया ही जानता है इसलिए इदंद्र ये नाम पड़ा परमात्मा का कि ईदम यानी अप्रोक्षतया पश्यति इति इदंद्र ऐसी उत्पत्ति करिए इदंद्र शब्द की तो अर्थ लेगा इदंद्र ये नाम प्रसिद्ध है परमात्मा का कहे ईद्र नाम की प्रसिद्धि कैसे है तो इसे ही स्पष्ट करते हुए आगे कह रहे हैं कि ईद्रो हवय वाम तो हवय व नाम ये तीन निपात है प्रसिद्धि अर्थ में तो ईद्र यह अभिधान प्रसिद्ध है को परमात्मा ईद्र इस नाम से कहा जाता है इद्र कौन है तो परमात्मा अपरोक्ष है लेकिन वह ईद्र होता हुआ भी ईद्र ये उसका पूरा नाम है और ये नाम बताता है परमात्मा अपरोक्ष है लेकिन शास्त्र में तथा लोक न, लोक में प्रसिद्धि है इंद्र इस नाम से परमात्मा की यदि परमात्मा इदंद्र है तो ईद्र इस नाम से ही जाना जाना चाहिए न शास्त्र में भी प्रयोग होना चाहिए कहते हैं तम इदंद्रम संतम तम यानी आत्मान इद्रम संतम यानी इद्र ये परमात्मा में अप्रोक्ष बोधक नाम परमात्मा का होने पर भी संतम का अर्थ होने पर भी परमात्मा को इंद्र इति आचक्षते तो इंद्र इस नाम से कहते हैं आचक्षते ये बहुवचन है ना इसलिए इनका कर्ता होगा ये आचक्षते क्रियापद का कर्ता कर्ता के रूप में ब्रह्म इस पद का अध्यय करना भाषण में भाषकर भगवान ने किया है तो ब्रह्म विद जो ब्रह्मज्ञ हैं वह ब्रह्म को ईद्र होता हुआ भी इंद्र इस नाम से कहते हैं आचक सत्य अर्थ कहते हैं इंद्र इस नाम से कहते हैं कह, इंद्र ऐसा क्यों कहते हैं तो कहते परोक्षे न तो ब्रह्म का अपरोक्ष नाम है साक्षात नाम है इदंद्र, और इदंद्र ये पूरा नाम लेकर के इंद्र यही नाम लेते हैं ईद्र में छोड़ देते हैं बीच वाला जो दकार है उसे छोड़ करके इंद्र ऐसा बोलते हैं हैं इद्र बीच वाले दकार को क्यों छोड़ते हैं तो कहते हैं परोक्षत्व तो दिखाने के लिए जो पूरा नाम है किसी का उसमें से अक्षर घटा दो या बढ़ा दो यानी मूल नाम जो है मूल अभिधान का स्वरूप उसमें परिवर्तन हो जाए तो परोक्ष रूप से कथन हो जाता है फिर तो ऐसे ही यहां पर मूल नाम तो है ईद्र और उसमें से बीस वाला दकार हटा दो तो बचता है इंद्र तो इंद्र इस नाम से परमात्मा को कहना हुआ परोक्ष रूप से कहना और अप्रोक्ष रूप से कहना हुआ पूरा पूरा नाम लेना उसका ईद्र ये नाम ईद्र नाम से परमात्मा की अपरोक्ष प्रसिद्धि है अप्रोक्ष रूप प्रसिद्धि है लेकिन परोक्ष रूप से परमात्मा को इद्र के जगह इंद्र ऐसा ब्रह्मज्ञ कहते हैं नाम बिगाड़ करके क्यों कहते हैं ब्रह्म का भी नाम बिगाड़ देते हैं लोक में तो किसी का नाम संजय है तो सज्जु या ऐसा कुछ बोल करके नाम परिवर्तन करके बोलते हैं ना तो परमात्मा को भी मूल में नाम परिवर्तित करके बोला गया विद्वानों के द्वारा इसलिए लोक में भी वैसा बोल देते हैं विजय नाम है तो विजू कहते हैं तो ऐसे ही इंद्र ये कहते हैं परोक्षे ऐसा क्यों होता है तो कहते हैं इसलिए कि परोक्ष प्रिया यही देवा ये हेतु बता रहे है नाम पर बिगाड़ करके बोलने में ही ये निपात है यस्मात अर्थ में इसलिए ही का अर्थ है यस्मात कारणात् और य है अवधारणा अर्थ में इसलिए उसका अर्थ निकलेगा एव तो ही यानी अस्मात्मात्वा परोक्ष प्रिया एव ऐसा अनुय करिए तो जिस कारण से देव परोक्ष प्रिय होते हैं देव का अर्थ है, है पूज्य लोग सम्माननीय जो होते हैं वे परोक्ष प्रिय होते हैं उनको वो सीधा सीधा उनका नाम लेकर के बोलने से संतोष नहीं होता प्रसन्नता नहीं होती परोक्ष नाम लेंगे तो प्रसन्नता होती है इसलिए अपने यहां सनातन परंपरा में पहले पति का नाम पत्नी नहीं लेती थी पत्नी का नाम पति नहीं लेते थे तो बच्चा हुआ है तो बच्चे का जो नाम होगा उसको लेकर के कि हे गुड्डू के पिता, पिता ऐसा बोलते गुड्डू के पिता से ये कहो तो उसके पिता से ये कहो पत्नी कहती है और वो कहेगा कि गुड्डू के मां से ये कहो तो ये आदर एक दूसरे के प्रति दिखाने के लिए परोक्ष नाम यानी व्यक्ति का जिस व्यक्ति को व्यवहार में कुछ बताना है ज्ञान कराना है किसी विषय का तो वो समझ भी जाता था और उससे उसको अच्छा भी लगता है और पत्नी सीधा नाम लेकर के बोलेगी तो उन संस्कारों में पले फुले लोगों के कान को ही एक प्रकार से लगता है कि कहीं लाठी मार दी किसी ने वो शब्द सुनने में अच्छा नहीं लगता अनादर जैसा दिखता तो क्योंकि बड़े लोग जो होते हैं सम्माननीय जो होते हैं वे परोक्ष प्रिय होते हैं तो देव शब्द से लेना सम्माननीय महान पुज्यतम तो ये जो व्यवहार काल में छोटे छोटे देव शब्दित पूज्य हैं सम्माननीय हैं उनको भी उनका प्रत्यक्ष जो नाम है वो लेकर के कोई बोले तो अच्छा नहीं लगता है विद्यार्थी पढ़ रहे हैं गुरुकुल में आचार्य के पास और आचार्य का जो नाम है देवदत्त यज्ञदत्ता आदि वही लेकर के आचार्य को बोले तो अच्छा नहीं लगता लेकिन ये आचार्य उपाध्याय शा, शास्त्री जी इन सब नामों से उनको संबोधित करते कहते हैं तो लगता प्रसन्न हो जाते हैं तो सामान्य देवता भी परोक्ष प्रिय हैं तो सारे देवताओं के भी जो देव है महेश्वर परमात्मा वह भी परोक्ष प्रिय होंगे इसके विषय में क्या कहना है इसलिए ब्रह्मज्ञ लोग जो हैं वे परमात्मा को ईद्र ऐसा न कह करके इंद्र ऐसा बोलते हैं तो मूल नाम में से थोड़ा एका शब्द हटा करके बोलते हैं या उसे जोड़ करके बोलते हैं तो भी सम्मान माना जाता है तो द को हटा करके इंद्र ऐसा बोलना ये ब्रह्म के प्रति सम्मान ज्ञापित करना है क्योंकि परोक्ष प्रिय होते हैं देव यानी बड़े लोग पर, पर ब्रह्म में अपेक्षा नहीं है लेकिन जो पर ब्रह्म को नाराज करेगा तो उसको उससे तो दूर हो जाएगा ना ओझल हो जाएगा ब्रह्म इसलिए अपने कल्याण के लिए ब्रह्म को भी इंद्र इस नाम से कहते हैं और परोक्ष प्रिया ईव देवा ये वाक्य दो बार यहां पर कहा गया वो अध्याय की समाप्ति का द्योतक है तीसरा खंड पूरा हुआ और पहला अध्याय भी पूरा हो जाता है तो इसका भाष्य है भाष्य को देखिए तो यस्मादम य परोक्षात् ब्रह्म सर्वातरम अपश्यतो पश्यति इति तस्मादम नाम परमात्मा तो जिस कारण से सेव तो ईदम शब्द अप्रोक्ष के लिए है इदम का अर्थ निकलेगा अप्रोक्षेण तो जिस कारण से अप्रोक्षेण सर्वातरम अपश्यत सर्वांतर जो ब्रह्म है उसे अपश्यत यानी अपरोक्षेन अपश्यत ये इतव का अर्थ ही आगे कर दिया अपरोक्षेन। तो अपरोक्षेन अपश्यत कौन सर्वातरम वो सर्वांतर कौन है ब्रह्म एक साक्षात अप्रोक्षात् ब्रह्म ये बृहदारण्यक श्रुति है श्रुति में भी कहा गया कि साक्षात अप्रोक्ष है जो ब्रह्म सर्वा... वो सर्वांतरम अपश्यत यानी प्रत्येक अभिन्नतयापश्यत तो अपरोक्ष ज्ञान ब्रह्म का ये ईद्र शब्द बता रहा है उसी के कारण यानी जिस कारण से अपरोक्षतया सर्वांतर ब्रह्म का अनुभव करते हैं ब्रह्म उत्तम अधिकारी स्मात मूल में जो शब्द है उसका अर्थ निकलेगा उसी इसी कारण से ईदम इदं इति इदंद्रो नाम परमात्मा तो यौगिक नाम हुआ परमात्मा का इदम पश्यती इंद्र ड प्रत्यय हुआ है दृष्ट धातु से तो ड कर लो या तो क कर प्रत्यय करके दृश्य के शकार का लोप कर लो और शकार का लोप हो जाएगा तो बचेगा द्रि अ अवस्था है ना और इको यणचि से री के स्थान पर हो जाएगा यण वो यण क्या होगा रेफ रेफ हो जाएगा ना री के स्थान पर र हो जाता है तो ईद्र बना ईदम शब्द तो था ही पहले उपपद, पद धातु का रूप है ना अपश्यति, आपश्चे, तो मतलब इसमें ईदम पूर्वक दृष धातु से प्रत्यय हुआ है जिसका अवस्था है ऐसा प्रत्यय और शकार का लोप होकर के बन जाता है करके। ये परमात्मा का नाम प्रसिद्ध है कहां पर तो कहते लोके ईश्वर लोक में ये ईश्वर इस नाम से प्रसिद्ध कौन से लोक में ये वाक्य ये कंडिका पढ़ने से पहले येद्र ये नाम सुना था कि नहीं परमात्मा का सुना था नहीं सुना था तो इसका अर्थ इस लोक में प्रसिद्ध नहीं है तो कौन से लोक में प्रसिद्ध है तो यहां पर भी कई जगत होता है ना पृथ्वी लोक में ही मनुष्य लोक में ही वैज्ञानिक जगत आध्यात्मिक जगत आधि भौतिक जगत तो यहां पर जो आध्यात्मिक जगत है ब्रह्मज्ञ है ब्रह्म को जिन्होंने मैं के रूप में जाना है उनका ब्रह्म का एक जगत है यानी समूह है उसे यहां लोक शब्द से समझना इस संसार में जो ब्रह्मज्ञ लोग हैं वो हैं लोक शब्द का अर्थ ब्रह्मज्ञों का समूह ब्रह्म ब्रह्मज्ञों का जगत और उन ब्रह्मज्ञ जगत में ईद्र यह नाम प्रसिद्ध है जैसे संस्कृत जगत में ये संस्कृत ग्रंथों का अध्ययन अध्यापन प्रसिद्ध है जो संस्कृत भी नहीं जानता देवनागरी भी नहीं जानता कुछ नहीं जानता अरबी जानता हो या उर्दू जानता हो तो उसके लिए तो ये शब्द ही अप्रसिद्ध हो जाएंगे ना संस्कृत के लेकिन हम लोगों के लिए प्रसिद्ध है ईशा वाश्यम इदम सर्वम ये एक बार ईशावासी उपनिषद पढ़ने पर प्रसिद्ध है कि नहीं ऐसे ब्रह्मज्ञों के ब्रह्मज्ञों के लिए ईश्वर ईद्र इस नाम से प्रसिद्ध है लेकिन वे भी क्या करते हैं कि परमात्मा के अपरोक्षत्व का सूचक जो इद्र नाम है उससे परमात्मा का व्यवहार नहीं करते यानी परमात्मा को बुलाना आदि व्यवहार नहीं होता है ईद्र इस नाम से अपितु परोक्ष नाम से होता है और वो परोक्ष नाम है इंद्र नहीं तो ब्रह्मज्ञ लोगों में यही प्रसिद्ध है तो आगे करते हैं थोड़ी टीका है टीका को देखिए कि तस्मात्वातरम ब्रह्म इदम नित्यम एव अपम ये इदम शब्द का अर्थ कर रहे हैं इदम पश्यती थी इदम्द्र इस वाक्यस्थ विग्रह वाक्यस्थ इदम शब्द का अर्थ है सर्वातरम ब्रित नित्यम एवं अपेण तो नित्य अपरोक्ष को प्रत्यग आत्मा तो उस प्रत्येगात्मा के रूप में प्रत्यगात्मा अपश्यत तो ब्रह्मज्ञ ने ब्रह्म को प्रत्येगात्मा के रूप में जाना सर्वाभ्यंतर के रूप में जाना पंचकोषों से भी अभ्यंतर ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा जो कहा गया है उस रूप से जाना का मतलब प्रत्येगात्मा है शोधित तो तोमर्थ और उस शोधित तो तोमर्थ से अनन्यतया जान लिया परमात्मा को ऐसा अन्वय करना और इद्रो हव नाम इसका अवतरण है टीका में कथम अत आहद्रो हवा तो परमात्मा का ईद्र ये अभिधान कैसे हुआ इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मूल कारिका में द्वितीय वाक्य है कि ईद्रो हव नाम तम इंद्र ईद्रम संतम इंद्र इति आचक्षते परोक्षेण तो इसमें तम के पहले तक का अर्थ कर रहे नाम तक का यह उतरण है कि कथम ईद्र इद, नामत्वम अत आह ईद्रो हवई नाम प्रसिद्ध लोके ईश्वर तो लोक में ईद्र इस नाम से ईश्वर प्रसिद्ध है ईश्वर के लिए नाम प्रसिद्ध है अब तम इत्यादि का अवतरण है टीका में नु इंद्रो मायाद इति इंद्र प्रसिद्धो न तूंद्र इत आह तम इति ए इंद्रो माया भी पूमीये इत्यादि श्रुति वचन में तो इंद्र यह नाम परमात्मा का प्रसिद्ध है माया शक्ति विविध माया शक्तियों से अनेक रूप ताको प्राप्त करता है इंद्र तो इंद्र का मतलब है वहां पर परमात्मा तो इंद्र शब्द का प्रयोग है शास्त्र में तो ईद्र का तो नहीं है इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए लिखते हैं कि तम एवं इदन्द्रम संतम इति परोक्षेण यानी परोक्ष अभिधान आचक्षते ब्रह्मविद संव्यवहाराथम पूज्यतम्वात और प्रत्यक्ष नाम ग्रहण भयात तो कहते हैं है तो ईद्र ही लेकिन ईद्र होता हुआ भी इंद्र इस परोक्ष के सूचक शब्द का प्रयोग करके परोक्ष अभिधाने न यानी परोक्ष नाम से ब्रह्म को ब्रह्मज्ञानी कहते हैं किस लिए तो संव्यवहार्थम यानी शब्द से ब्रह्म का ज्ञापन करने के लिए ब्रह्म का साक्षात नाम न लेकर के इंद्र ये नाम ले लेते हैं साक्षात नाम तो इद्र है ऐसा क्यों तो कहते इसलिए कि पूज्यतम कि ब्रह्म पूज्यतम है सभी पूज्यों में अतिशय पूज्य है पूज्यता की पराकाष्ठा है इसलिए और प्रत्यक्ष नाम ग्रहण भयात और बड़े लोगों का व्यवहार में देखा जाता है प्रत्यक्ष नाम ग्रहण करेंगे तो उनको अच्छा नहीं लगता तो व्यावहारिक सापेक्ष जो पूज्य है उनको उनका नाम लेना अच्छा नहीं लगता तो पूज्यतम जो ब्रह्म है उन्हें कैसे उनका साक्षात इदंद्र ये नाम लेकर के व्यवहार करने से अच्छा लगेगा नहीं लगेगा अच्छा कि तो प्रत्यक्ष नाम ग्रहण करना अच्छा नहीं लगता ये कैसे ज्ञापन निश्चित हुआ आपको ये निश्चय कैसे हुआ तो इसमें प्रमाण बताते हैं परोक्ष प्रिया ईव देवा इस अंतिम वाक्य से इसका उत्तरण है टीका में भाष्य में कि तथा ही इत्यादि और इससे पहले टीका में तम एवं का जो अर्थ किया टीकाकार ने उसे देखिए तो इदंद्रस, सत परोक्ष अक्षर अक्षरलोपेन इंद्र इत्याहु इ तो है तो ईद्र नाम और ईद्र नाम होता हुआ भी प्रत्यक्षत्व का अपरोक्षत्व का ज्ञापक उसमें परोक्षार्थम तो परोक्ष तो दिखाने के लिए क्या होगा अक्षर अक्षरलोपे यानी इद्र में बीच वाला जो दकार है उस दकार के लोप से इंद्र यह परोक्ष नाम लेकर के व्यवहार करते हैं ब्रह्म का परोक्ष परोक्षोक्ते हे प्रयोजनम आह परोक्ष रूप से कथन का प्रयोजन है पूज्य और प्रत्यक्ष नाम ग्रहण भय अब भाष्यस्त तथा ही ये जो अंतिम वाक्य का व्याख्यान रूप भाष्य है इसका अवतरण लिखते हैं टीका में टीकाकार की पूज्यानाम परोक्षतया व नाम, नाम वक्तव्यम इत्यत्र प्रमाणम आह जो पूज्यतम होते हैं पूज्य लोग होते हैं उनका परोक्ष रूप से ही नाम ग्रहण करना चाहिए इस अर्थ का निश्चायक प्रमाण इस अध्याय का अंतिम वाक्य है परोक्ष प्रिया ये देवा इसका व्याख्यान है भाष्य में कि तथा ही परोक्ष प्रिया यानी परोक्ष नाम ग्रहण प्रिया ही। ये मूल में है दो निपात इनका ईव का अर्थ कर दिया एव और ही का अर्थ कर दिया येवा तो जिस कारण से देवता परोक्ष नाम ग्रहण प्रिय होता है छोटा व्यक्ति सीधे सीधे बड़े का नाम ग्रहण न ना करें इसलिए ये बड़े को ये अच्छा नहीं लगता छोटा नाम लेकर के पुकार ले तो, तो किम सर्व देवानाम अपि देवो महेश्वरः तो इसमें देव शब्द का पहले टीका में टीकाकार ने अर्थ कर दिया देवा इति पुज्या देव शब्द से यहां पर लेना पूज्य सम्माननीय तो किमु सर्व देवानाम अपि देवो महेश्वरः तो सामान्य देवताओं को भी यानी पूज्यों को भी प्रत्यक्ष नाम ग्रहण अच्छा नहीं लगता तो जो पूज्यतम है ब्रह्म उन्हें यह अच्छा नहीं लगेगा इसके विषय में क्या कहना है प्रत्येक ये इस प्रत्यक्ष नाम से उसका व्यवहार करना अच्छा नहीं लगेगा आगे टीका में है थोड़ी टीका कि अतएव आचार्य उपाध्या प्रीतिम कूंती लोके न तो विष्णुमित्र मित्रादीना ग्रहण इति भाव तो ये कहते हैं आचार्य उपाध्याय इत्यादि नाम से यदि विद्यार्थी अपने अध्यापकों को कहते हैं तो अध्यापकों का आदर होता है इस आदर सूचक नाम से परोक्ष नाम से जो विद्यार्थी अपने आचार्यों का अध्यापकों का व्यवहार कर रहा है तो अध्यापक उससे प्रसन्न होते हैं प्रीतिम कुरवंती प्रिय लगता है उनको न तो विष्णुमित्र किसी अध्यापक का नाम विष्णु विष्णुमित्र है किसी का देवदत्ता है सीधा उनका नाम लेकर के पूछ ले कुछ पूछना हो तो वो अच्छा नहीं लगता तो नाम परोक्ष नाम करण इति ज्ञेय तो नाम में परोक्षत्व क्या है नाम का परोक्षत्व तो कहते है जो यथार्थ नाम है वास्तविक जो नाम है उसका रूपांतर कर ले तो परोक्ष हो जाता है वो नाम नाम में परोक्षत्व आ जाता है तो रूपांतर क्या कर, कैसा होगा तो कहते स्वरूप रूपांतर करने ना स्वरूप आच्छादनम तो ईद्र ये नाम है तो यथार्थ नाम तो उसका स्वरूप आच्छादन होगा रूपांतरकरण और रूपांतरकरण एक शब्द जोड़ करके भी हो सकता है या एका शब्द हटा करके भी हो सकता है तो यहां हटा करके रूपांतर कर दिया ईद्र में से द को हटा करके इंद्र ऐसा कर दिया तो परोक्षत्व नामन परोक्षत्व नाम यथार्थ नाम नूपांतर करने न स्वरूप आच्छादनम वास्तविक जो नाम का स्वरूप है उसको ढकना आवृत्त करना आच्छादित करना वो किससे तो वास्तविक नाम का रूपांतर कर ले भाष्य में अंतिम वाक्य है कि द्वीर वच्चनम, द्वीर वच्चनम इसमें अनुस्वार होना चाहिए न पर द्विर्वचन प्रकृत अध्याय परिसम तो जो परोक्ष प्रिया इव देवा अंतिम वाक्य में वाक्य का दो बार वचन उच्चारण है वो प्रकृत अध्याय है प्रथम अध्याय उपनिषद का उपनिषद क्रम से प्रथम अध्याय और अरण्य क्रम से ये चौथा अध्याय ये पूरा हो जाता है ये दिखाने के लिए है इतिषदेय उपनिषदी आत्मसट के तृतीय खंडक और उपनिषद उपनिषदभाष्ये प्रथमाध्याये तृतीय इति इति इति प्रथमो उपनिषद भाष्ये प्रथमाध्याये तृतीय खंडमद्गोविंदवतूज्यपाद शिष्य श्रीमत् श्रीमत् भाष्ये प्रथमो इति इति भाष्य खण्डः परमहंस श्रीमत् प्रथमाध्यापरमहसपरिव्राजकाचार्य श्रीमत्शुानंदपूज्य शिष्य आनंद जान विरचि ऐत्रे भाष्ये टीकायां प्रथमोंध्याय